महाभारत ध्रोण पर्व द्वांशत्यधिक सततमो है द्रोणाचार्य का दुशासन को फटकारना और द्रोणाचार्य के द्वारा वीर केतु आदि पांचालों का वध एवं उनका धृष्ट के साथ घोर युद्ध द्रोणाचार्य का मूर्छित होना धृष्ट का पलायन आचार्य की विजय संजय उवाच दुस्शासन रेपे पर्यवस्थित भारद्वाजस्तो वाक्यम दुस्साहसन अथा प्रवीण संजय कहते हैं राजन दुस्साहसन के रथ को अपने समीप खड़ा हुआ देख द्रोणाचार्य उससे इस प्रकार बोले सर्वे कस्मा चैते प्रवी दृता कच्चित कच्चि जीवित दुस्साहसन ये सारे रथी कहाँ से भागे आ रहे हैं राजा दुर्योधन सकुशल तो है ना क्या सिंधु राज्य जीवित है राज भवानत्र द्रवते राजपुत्र अवा तुम तो राजा के बेटे राजा के भाई और महारथी वीर हो यो राज का पद प्राप्त करके तुम इस युद्धास्थल में किसलिए भागे फिरते हो दासी जिता में जीती हुई दासी है अतः हमारी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाली हो जा मेरे बड़े भाई राजा दुर्योधन की वस्त्र वाहिका बन जा न सन्ती पते सर्वे तेज्य तिल समान वं अब तेरे संपूर्ण पति तिलो के समान नहीं के बराबर हो गए हैं पहले ऐसी बातें कह कर, कर अब तुम युद्ध से भाग क्यों रहे हो स्वयं वैरम पंचाई एकम एकत्मा साध्य कथम भीष सं पांचालों और पांडवों के साथ स्वयं ही बड़ा भारी वैठान कर युद्धस्थल में अकेले सात्की का सामना करके कैसे भयभीत हो उठे हो न जानी से पुरातम तो गृहण नक्षां दुरोधरे ए सराहे ते भविष्यंति दारुणासी विशोपा क्या पहले तुम जीव में पासे उठाते समय नहीं जानते थे कि ए एक दिन भयंकर सर्पों के समान विनाशकारी बाण बन जाएंगे विशेषतः द्रौपद्या पूर्व काल में विशेषतः पांडवपुत्र युद्ध को जो अप्रिय वचन सुनाए गए और द्रौपदी देवी को जो कष्ट पहुँचाया गया इन सब की जड़ तुम ही रहे हो दर्पस्य को समान पार्थान कहा गया तुम्हारा वह दर्प और अभिमान कहाँ है तुम्हारा पराक्रम और कहाँ गई तुम्हारी गर्जना विषैले सर्पों के समान कुंती कुमारों को कुपित करके कहा भागे जा रहे हो सोचे यम भारती शोचेय भारतीसेना राज्य सुधन यो भ्राता पलायन परायण यह कौर्मी सेना यह राज्य और इसका राजा दुर्योधन ये सभी शोचनीय हो गए हैं क्योंकि तुम राजा के क्रूर कर्मी भाई होकर आज युद्ध में पीठ दिखाकर भाग रहे हो नाम वीर तुम्हें तो अपने बाहुबल का आश्रय लेकर इस भागती हुई भयभीत सेना की रक्षा करनी चाहिए स्वत मध्यारणम भिह यम भीते तो भी भी परंतु तुम आज युद्ध छोड़कर भयभीत हो उठे और शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो तत्सूदन तुम तो सेनापति हो तुम्हारे भागने पर दूसरा कौन युद्धभ भूमि ठहर सकेगा जब आश्रय या रक्षक ही डर जाए तब दूसरा क्यों न नयभत होगा एकनाद्युम सेन वही पलायन एक तव मति संग्रद्धि प्रवर्तते जला गांधी वधनवाीमसेन चौरव यमो वुधिदृष्टा से तदा किं क्य कौरव अकेले सात्विकी के साथ युद्ध करते समय जब आज तुम्हारी बुद्धि संग्राम से पलायन करने में प्रवृत्त हो गई तुमने भागने का विचार कर लिया तब जिस समय तुम गांधी अर्जुन भीमसेन अथवा नकुल सहदेव को युद्ध स्थल में देखोगे उस समय तुम क्या करोगे यदि फाल गुणपाणा राम सूर्याग्नि समर्त शाम न तुल्या सराय शाम भीत रण क्षेत्र में अर्जुन के बाण सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी हैं। उनके समान सात्यकी के बाढ़ नहीं हैं, जिनसे भयभी होकर तुम भागे जा रहे हो त्वरित वीरगठ गो मानस्य पृथिव्याम जीवन वीर, वीर जल्दी जाओ अपनी माता गांधारी देवी के पेट में घुस जाओ अन्यथा इस भूतल पर दूसरा कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ भाग जाने से मुझे तुम्हारे जीवन की रक्षा दिखाई देती हो यदि बुद्धि परायन परायण पृथ्वी धर्म राजा ये टी वह यदि तुमने भागने का ही विचार कर लिया है तब यह पृथ्वी का राज्य शांतिपूर्वक ही धर्मराज धर्मराजिर को सौंप दो नारा ना निकले हुए सर्पों के समान अर्जुन के बाढ़ जब तक तुम्हारे शरीर में नहीं घुस रहे हैं तब तक ही तुम पांडवों के साथ संधि कर लो यावत ते पृथ्वी पार्था भ्रात्रि श्री नाचपंथी महात्मा साम्य पांडवियम महामनशी कुंती कुमार जब तक तुम्हारे सौ भाइयों को रण क्षेत्र में मारकर यह सारी पृथ्वी तुमसे छीन नहीं लेते हैं तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो राजा धर्मपुत्रो धर्मपुत्र कृष्ण से घे पांडवे जब तक धर्मपुत्र राजा युधिष्ठि तथा युद्ध की प्रशंसा करने वाले भगवान श्रीकृष्ण क्रोध नहीं करते हैं तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो यावद्धि मोह महाबाहुर्विग्रह महतिम चमु पांडव जब तक महाबाद सेना से में घुसकर तुम्हारे सारे भाइयों को दबोच नहीं लेते हैं तभी तक तुम पांडवों के साथ संधि कर लो पूर्व मुक्त भ्रता अजे या पांडवा संख्य सौम्य सुनसाम न च तत्कृतव भ्रता पूर्व काल में भीष्मजी ने तुम्हारे भाई दुर्योधन से यह कहा था कि सौम्य पांडव युद्ध में अजय हैं तुम उनके साथ संधि कर लो परन्तु तुम्हारे मूर्ख भ्राता दुर्योधन ने वह कार्य नहीं किया स युद्धे दिमाथा यत्तो युद्धस्व पांडव तवापी सोड़िता भीम पाश्यती मैं सुत तच्चाप्यतम तस् तथा भविष्यति अतः अब तुम रणक्षेत्र में धैर्य धारण करके प्रयत्पूर्वक पांडवों के साथ युद्ध करो मैंने सुना है भीमसेन तुम्हारा भी खून पियेंगे भीमसेन की वह प्रतिज्ञा झूठी नहीं है वह उसी रूप में सत्य होगी कि भीमस्य न जाना थे विक्रम तम सुबालिश यारब्धम संयुगण प्रपलाईनाम ओ मूढ़ मूर्ख क्या तुम भीमसेन के पराक्रम को नहीं जानते जो तुमने उनके साथ वैर ठाना और अब युद्ध से भागे जा रहे हो गच्छ गणमृत न सात्वया द्रवि आत्मा जोधय रणि सात्विकी सत्यक्रम भरत नंदन अब तुम शीघ्र ही इसी रथ के द्वारा जहाँ सात्विकी खड़े हैं वहाँ जाओ तुम्हारे रह न रहने से यह सारी सेना भाग जाएगी तुम अपने लाभ के लिए द्रोण क्षेत्र में सत्य पराक्रमी साप्तिकी के साथ युद्ध करो एवं ना ब्रवीत किंचित्रुतः प्राजाकी द्रोणाचार्य के ऐसा कहने पर आपका पुत्र सुशासन कुछ भी नहीं बोला वह उनके सुनी हुई बातों को भी अनसुनि करके उसी मार्ग पर चल दिया जिससे सार्थक गए थे सैन्य न महता युक्त मृक्षा अनिवर्ति आसाध्यचरण युधान अयोध्यत उसने युद्ध से पीछे न हटने वाले वृक्षों की विशाल सेना के साथ सम्रांगण में सात्विकी के पास पहुंचकर उनके साथ प्रयत्न पूर्वक युद्ध आरंभ किया द्रोड़ो रथनाम श्रेष्ठ पंचाला पांडवास्थान अभ्यद्रव जवमासाय मध्यम इधर रथियों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य भी क्रोध में भरकर कर मध्यम वेग का आश्रय ले पांचालों और पांडवों पर टूट पड़े प्रविश्य चारण द्रोण पाण्डवा नाम बरूत द्रवया माथ ज्योतान वही सस्ोथ द्रोणाचार्य क्षेत्र में पांडवों की विशाल सेना में प्रवेश करके उनके सैकड़ों और हजारों सैनिकों को भगाने लगे तथो तो द्रोड़ो महाराज नाम विश्राव्य सहयुगे पांडु पांचाल पंचा मस्या महाराज उस समय आचार्य द्रोण युद्ध स्थल में अपना नाम सुन सुना सुनाकर पांडव पांचाल तथा तो सैनिकों का महान संघार करने लगेल पुत्र महान वीर केतु सम इधर उधर घूम घूम कर समस्त सेनाओं को पराजित करते हुए द्रोणाचार्य का सामना करने के लिए उस समय तेजस्वी पांचाल राजकुमार वीर केतु आया स द्रोणम पंचभिर्धरे ही द्रोणाचार्य को घायल करके एक से उनके ध्वज को और सात बाणों से उनके सारथी को भी भेद दिया त्रादुतम महाराज दृष्टानी संयुगे यद्रोड़ो रुद्धे पांचा न महाराज उस युद्ध में मैंने यह अद्भुत बात देखी कि द्रोणाचार्य उस वेघशाली पांचाल राजकुमार वीर केतु की ओर बढ़ न सके। द्रोणम सकेतो राज मान्य नरेश द्रोणाचार्य को रण क्षेत्र में अवरुद्ध हुआ देख धर्मपुत्र पुत्र की विजय चाहने वाले पांचालों ने सब ओर से उन्हें घेर लिया तेसरय संमरे तो महाधनय शस्त्र राजन द्रोणमेकम अवाकि राजन उन्होंने अग्नि के समान तेजस्वी बाणों बहुमूल्य तोमरों तथा नाना प्रकार के शस्त्रों की वर्षा करके अकेले द्रोणाचार्य को ढक दिया बाण निहत्यता द्रोड़ो राज महाजलधरातरे स्वे बरेश्वर द्रोणाचार्य ने अपने बाण समूहों द्वारा चारों ओर से उन समस्त अस्त्र शस्त्रों के टुकड़े टुकड़े करके आकाश में महान मेघों की घटा को छिन्न भिन्न करने के पश्चात प्रवाहित होने वाले वायुदेव के समान सुशोभित हो रहे थे तथा महाघोरम सूर्य पाव सन्नि वीर केतु तो प्रति प्रथी तत्पश्चात शत्रुवीरों का संहार करने वाले आचार्य ने सूर्य और अग्नि के समान अत्यंत भयंकर बाण को धनुष पर रखा और उसे वीर केतु के रथ पर चला दिया सभी सरो राजंचालाकुंदनम का धरणीम तुण्ण लोहिताज्वल राज व प्रज्वलित होता हुआ सा बाण वीर केतु को विदीण करके खून से लतपथ हो तुरंत ही धरती में समा गया पांचाल फिर तो पांचाल कुल को आनंदित करने वाला वह वा राजकुमार वायु से टूटकर पर्वत के शिखर से नीचे गिरने वाले चंपा के विशाल वृक्ष के समान तुरंत रथ से नीचे गिर पड़ा तस्मिन्हते राजपुत्रे महाबले पंचाला द्रोणम समंता पर्यवर यहां धनुषर महाबली राजकुमार के मारे जाने पर पांचाल सैनिकों ने शीघ्र ही आकर द्रोणाचार्य को चारों ओर से घेर लिया चित्र केतु सुधनवा चित्र वर्मा चार तथा तपानते चलता इव भारत चित्र केतु सुधनवा चित्र वर्मा और चित्ररथ ये चारों वीर अपने भाई की मृत्यु से दुखित हो युद्ध की इच्छा रखकर एक साथ ही द्रोण पर पड़े और जिस प्रकार वर्षा काल में मेघ पानी बरसाते हैं उसी प्रकार वे बाणों की करने लगे महारथे क्रोध साम, अभावाज उन महारथी राजकुमारों द्वारा बारंबार घायल किए जाने पर द्विजश्रेष्ठ द्रोण ने उनके विनाश के लिए महान क्रोध प्रकट किया ततःम जालम द्रोणस्तेमृत ते हन्यना द्रोणस्या सरहिरा कर्णचोदित कर्तव्य नाभ्यजान कुकुमाराज सतम तब द्रोणाचार्य उनके ऊपर बाणों का जल था बिछा दिया निप द्रोणाचार्य के कान तक खींचकर छोड़े हुए द्वारा घायल होकर वे राजकुमार जान सके कि हमें क्या करना चाहिए सूत्र कुपितो रणे भरत नंदन रण क्षेत्र में कुपित हुए द्रोणाचार्य ने हंसते हुए से अपने बाणों द्वारा उनके कर्तव्य में मूढ़ राजकुमारों को घोड़े सारथी तथा रथ से हीन कर दिया अथा सुने ते भल्ले दियात तत्पश्चात दूसरे ते धार वाले भल्लो से महायशस्वी दौड़ ने उन राजकुमारों के मस्तक उसी प्रकार काट गिराए मानो वृक्षों से फूल चुन लिए हो यथा राजन, राजन जैसे पूर्व काल के संग्राम में दैत्य और दानो धराशायी हुए थे उसी प्रकार वे सुंदर कांति वाले राजकुमार मारे जाकर उस समय रथों से पृथ्वी पर गिर पड़े राजन नि राजक भ्रामयाेम पृष्ठ तदस्य भ्राजते राजन राज्ये तड़ीत महाराज प्रतापी द्रोण्य युद्धस्थल में उन राजकुमारों का वध करके सुवर्ण में भाग वाले दुर्जय धनुष को घुमाना आरंभ किया राजन उस समय वह धनुष मेघों की घटा में बिजली के समान प्रकाशित हो रहा था। जलम अभ्य वर्त संग्रामे क्रुद्धो द्रोड़ प्रति देवताओं के समान तेजस्वी पांचाल महारथियों को मारा गया देख दृष्ट अत्यंत उद्विग्न हो नेत्रो से आंसू बहाते हुए कुपित हो उठे और संग्राम में द्रोणाचार्य के रथ की ओर बढ़े। पांचाल्य राजन रण क्षेत्र में धृष्ट दुम के बाणों से द्रोणाचार्य की गति और हुई देख सेना में सहसा हाहाकार मच गया स छाद्यम ओ बहुता पाशतेन महात्मन नीप्यते तथो द्रोणस्मअन्वयुत महामना धृत दुम के द्वारा बाण से आच्छादित किए जाने पर भी द्रोणाचार्य को तनिक भी व्यथा नहीं हुई वे मुस्कुराते हुए युद्ध में संलग्न रहे ततो द्रोण महाराज पांचाल्य क्रोध मज खान और क्रोन पर महाराज तत्पश्चात धृष्ट ने क्रोध से अचेत होकर झुकी हुई गाठ वाले नब्बे बाणों द्वारा द्रोणाचार्य की छाती में प्रहार किया सगा बलि भारद्वाजो महाजा निषाद रथोपस्थे कस बलम च बलवान धृष्टुम्ड के द्वारा गरी चोट पहुंचाई जाने पर महाजसस्वी द्रोणाचार्य रथ के पिछले भाग में बैठ गए और मूर्खित हो गए शीघ्रग्राहवान दिर्ट उनको उस अवस्था में देखकर बल और पराक्रम से संपन्न धृष्टुम्ड ने धनुष रख दिया और तुरंत ही तलवार हाथ में ले ली अवप्लुत रथ चापी त्वरित स महारथ आरोह रथम तूम भारद्वाज से महारी नरेश महारथे धृष्टुम न शीघ्र अपने रथ से कूद कर द्रोणाचार्य के रथ पर जा चढ़े जाचे हर्तुम्छि राजन वे क्रोध से लाल आँखें करके द्रोणाचार्य के सिर को धड़ से अलग कर देना चाहते थे इसी समय होश में आ गए और उन्होंने अपने को मार डालने की इच्छा से धृष्ट दम को निकट आया देख महान ठंकार करने वाले अपने धनुष को हाथ में लेकर निकट से बेहदने वाले वित्ते बराबर बाणों द्वारा उन्हें घायल कर दिया योधे आमासम्रे धृष्ट दुम महारथम तेहि वैतिका नाम सरा आसन्न द्रोड़ विहिता राजन य धृष्ट दुम्न महाक्षणोत्त राज आचार्य सम्रांगण में महारथे धृष्ट दुम्न के साथ युद्ध करने लगे निकट से युद्ध करने वाले ध्रोणाचार्य के पास उन्हीं के बनाए हुए वह तस्तिक नामक बाण थे जिनके द्वारा उन्होंने धृष्ट दुम्न को छत विक्षत चत्व कर दिया सवद्यमो बहुसहाय कहाबल अवुत्य रथा तुण भग्नगराक्रमी आरुह्य स्वरथ वीर प्रगृह्य च महधनु विव्याध स्रोणम धृष्टुम महारथ द्रोणशा महाराज शेर्व्या महाबली और महापराक्रमी धृषुम उन बहुसंख्यक बाणों द्वारा घायल होकर अपना वेग भंग हो जाने के कारण उस रथ से कूद पड़े और पुनः अपने रथ पर आरूढ़ हो वे वीर महारथी धृतुम्न महान धनफात में लेकर सम्रांगण में द्रोणाचार्य को बेंधने लगे महाराज द्रोणाचार्य ने भी अपने बाणों द्वारा द्रुपद पुत्र को घायल कर दिया तद्भुतम अभुत युद्धम द्रोण पांचाल साम त्रैलोक्य का प्रहलाद जैसे त्रिलोकी के राज्य की इच्छा रखने वाले इंद्र और प्रहलाद में परस्पर युद्ध हुआ था उसी प्रकार उस समय द्रोणाचार्य और धृष्ट में अत्यंत अद्भुत युद्ध होने लगा मंडलाणि विचित्राणी यमकानी तराणि चरंत युद्ध मार्गज्ञ तथक्ष तू रथे सुधीवी वे दोनों ही युद्ध की प्रणाली के ज्ञाता थे अतः विचित्र मंडल यमक तथा अन्य प्रकार के मार्गों का प्रदर्शन करते हुए एक दूसरे को बाणों से छत विक्षत करने लगे मोहय्त मनाज योधा द्रोणपर वाषत शौर्षाई वर्षास्वी बलाहक वर्षा काल के दो मेघों के समान बाढ़ वर्षा करते हुए द्रोणाचार्य और में संपूर्ण के मन मोहने लगे महिम्म तदुतम तय युद्धम भूत संघाय पूजय वे दोनों महामनस्वी भीर अपने बाणों द्वारा आकाश दिशाओं तथा पृथ्वी को आच्छादित करने लगे उन दोनों के उस अद्भुत युद्ध की सभी प्रणालियों ने भूरी भूरी प्रशंसा की क्षत्रिय वत मे सति नो राज चक्र महाराज सभी छत्रियों तथा आपके अन्य सैनिकों ने भी उन दोनों के युद्ध की प्रशंसा की राजन पांचाल योद्धा यो कहकर कोलाहल करने लगे कि द्रोणाचार्य सम्रांगण में धृष्ट के साथ उलझे हुए हैं वे अवश्य ही हमारे अधीन हो जाएंगे द्रोणस्तु त्वरित युद्ध धृष्टुम्न सारथेर प्रत्यामा स फल पक्व उसे समय द्रोण ने युद्ध में बड़ी उतावली के साथ धृष्ट के सारथी का सिर वृक्ष के पके हुए फल के समान धड़ से नीचे गिरा दिया ततस्तु प्रद्रुताजस्त महात्म तेजु प्रद्रुवमु पंचालां साम अधो अयोधय दृढ़ द्रोड़ त्र तक्रम राजन् फिर तो के घोड़े भाग चले उनके भाग जाने पर पराक्रमी द्रोणाचार्य रणभूमि सब और घूम घूमकर पांचालों और संजयों के साथ युद्ध करने लगे। प्रतापवान लगेन्दम नये चैनम पांडवा युद्ध जित मुते ही प्रभो इस प्रकार शत्रुओं का दमन करने वाले प्रतापी द्रोणाचार्य पांडवों और पांचालों को पराजित करके पुनः अपने व्यू में आकर खड़े हो गए प्रभो उस समय पांडव सैनिक युद्ध में उन्हें जीतने का साहस न कर सके प्राक्रमे, श्री महाभारत द्रोण परवड़ी जयद्रथवध परवड़ी सात की प्रवेश द्रोण पराक्रमे ध्वांशत्यधिक शतमोध्या इस प्रकार श्री महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथवध पर्व में सात्विकी का प्रवेश और द्रोणाचार्य का पराक्रम विषय एक अध्याय पूरा हुआ